श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद सत्तर छब्बीस दिसंबर अठारह सौ तिरासी ईस्वी रामचंद्र दत्त के बगीचे में आज बुधवार है छब्बीस दिसंबर अठारह सौ तिरासी ईस्वी श्री रामकृष्ण राम, राम बाबू का नया बगीचा देखने जा रहे हैं राम बाबू श्री रामकृष्ण को साक्षात अवतार जानकर उनकी पूजा करते हैं वे प्रायः दक्षिणेश्वर में आते हैं और श्री रामकृष्ण के दर्शन तथा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 या मानो कांच में से भीतर के बहुमूल्य वस्तुएं दिखाई दे रही हैं गाड़ी से उतरकर कर श्री रामकृष्ण बगीचे में पहुंचे। राम तथा अन्य भक्तों के साथ पहले तुलसी कानन देखने के लिए जा रहे हैं तुलसी कानन देखकर कर श्री रामकृष्ण खड़े होकर कह रहे हैं वाह सुंदर स्थान है यह यहाँ पर ईश्वर का चिंतन अच्छा होता है श्री राम कृष्ण अब तालाब के दक्षिण वाले कमरे में आकर बैठे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 के पास वाले बगीचे में एक वृक्ष के नीचे एक साधु अकेले खटिया पर बैठे हुए हैं देखते ही वे साधु के पास पहुंचे और आनंद के साथ उनसे हिंदी में वार्तालाप करने लगे श्री राम कृष्ण साधु के प्रति आप किस संप्रदाय के हैं गिरी या पुरी कोई उपाधि है क्या साधु लोग मुझे परम हंस कहते हैं श्री राम कृष्ण अच्छा अच्छा शिवोहम यह अच्छा है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 साधु भी उन्हें गाड़ी तक पहुँचा देने के लिए साथ साथ आ रहे हैं मानो श्री राम कृष्ण के कितने दिनों के परिचित हैं साधु की बांह में बांह डालकर वे गाड़ी की ओर जा रहे हैं साधु उन्हें गाड़ी पर चढ़ाकर अपने स्थान पर आ गए अब श्री राम कृष्ण सुरेंद्र के बगीचे में आए हैं भक्तों के साथ बैठ साधु की ही बात शुरू की श्री राम ये साधु अच्छे हैं राम के प्रति जब तुम आओगे तो इस साधु को दक्षिणेश्वर के बगीचे में ले आना ये साधु बहुत अच्छे हैं एक गाने में कहा है सरल हुए बिना सरल को पहचाना नहीं जाता निराकारवादी अच्छा ही है वे ही निराकार और साकार हुए हैं और भी कितने ही कुछ है जिनका नित्य है उन्हीं की लीला है वही जो वाणी व वा मन से परे है नाना रूप धारण करके उत्तीर्ण होकर